वेष्णवक्त का महात्मा तथा नरसंबस्तोत्र काव्यनंदन करते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोरों के पक्षी आदि जीवन जंतुओं को भी ऊर्ध्व गति प्राप्त होती हैं। फिर ज्ञान संपन्न मनुष्य की गति के विषय में तो कहना ही क्या, कि भगवान बासुदेव की वृक्ष की छाया न त नरके द्वारा समन करने वाले जो नमन नरके द्वारों का नाश कर देते हैं, उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए? कि वासुदेव तरुष्या नात सीता तापता, नरक द्वारा समन इंशा कि मर्थम शेव्यते हे मित्र, भगवान माधुसुदन को अपने हृदय में अहरणिस प्रतिष्ठित रखने वाला प्राणी बिनाज करने में भी न तो महाक्रोधी दुरवाशा का साप समर्थ है और ना तो देवराज इंद्र का शासन। कहते हैं कि न च दुरवाशा सहसा को राज्यम चाप सचे पते हैं। भक्त का अनाहित कोई नहीं कर सकता है। हन्तुं समर्थं हिसके रत्कृते मधुसूदने कहते हुए, रुकते हुए अथवा ये सार अन्य कर्म करते हुए भी यदि भगवत भगवद्विशेष चिंतन निरंतर बना रहे, तो धारणा को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। सूर्यमंडल के मध्य विराजमान रहने वाले कमलासन परशुरवित केयूर मकराक्रत कुंडल और मुकुट से अलंकृत, दिव्य हार से युक्त मनोहार सुंदर स्वर्णिम आभास से � इधे सदा सवित्र मंडल मध्य भरते नारायण सरसिजासन सनसन निविष्ट हर केयूर रवन मगर किरेटे हारे हिरण माया वापुर धत संख्यचक्र इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है विष्णु के ध्यान में ही सदा अनुरक्त रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए इस संसार के पास से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्तुत्त को भगवान में लीन कर देने से भगवान मै हो जाता है, अतः उसकी भेद दृष्टि पूरी तरहन रूपी हो जाती हैं। प्राणी का चित्त सदा संसार नारायण में अनरक्त हो तो इस संसार के बंधन से क्यों नहीं मुक्त होगा ते सदा चित्तम समासक्तम जन्तोर विषय गोचरे यदि नारायण एवम को नमुचेत वंधनात् निश्चित रूप से वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा हे सोनक जी सर्वदा जिसके चित में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है वह प्रति क्षण को ही नमन करता रहता है इस स्थिति में वह हरि कृपा से अपने को पाप के समुद्र से तार लेता है वही ज्ञानी है जिसका ज्ञान विषय गोविंद हो वही कथा है जिस कथा में की की लीला हो वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त जो जीववा हरि की स्तुति करती है वही जीववा है जो चित्त भगवान हरि को समर्पित है वही चित्त है तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे थे हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं केत ज्ञानम यत्र गोविंदह सा कथा यत्र केशवह तत कि ही। के मन्नेर बहु भासितैं साजीव वाया हरं स्तोति तच्चतम यत् तदर्पितं तावेव केवलौ श्लाघ्यौ यो तत्पूजा करो करो मस्तक का है भगवान को नतमस्तक होना हाथ का है भगवान की पूजा करना मन का है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना तथा पाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना के प्रणाम सीस अस्य सेरा फलम वेदुस तदर्चनं पाणी फलम दिवों का सह मनह पलम तद गुणकर्मचंदनम वचस्तु गोविंद गुणाः स्तुते ही फलम मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल हो गई हो वह संपूर्ण पाप राशि भी भगवान के सब का स्मरण मात्र कर्म से नष्ट हो जाती है प्यारे मेरो मन्दर मात्रोपि रासि पापस्य कर्मणा केशव स्मरणाद देव तस्य सर्वं नश्यति श्री विष्णु परायण भक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म शाद हो या असाद हो बंधन कारक नहीं होते हे विभो हो। सुर असुर मनुष्य क्षत्रिय स्थावर आदि भेद में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जगत आपकी ही माया से मोहित है लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिसके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ण की प्राप्ति कर्म के विषय है तथा लोक की कामना भी अत्यंत होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं कर पाती जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं उन � कि दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ जप वशन और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आस्त्र राजा है ऋषि, बालक का आस्त्र पिता, समस्त प्राणियों का आस्त्र धर्म है, किंतु सभी के आस्त्र भगवान श्री हरि हैं। ए मुनीश्वरेश्वरों, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान बा� निराला से होकर गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिए भगवत भक्त चाहे सूद्र हो अथवा निषाद हो या चांडाल हो उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता जैसे धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती तो क्यों नहीं इस संसार के बंधन से वो मुक्त करेंगे अथवा निश्चित रूप से वह इस संसार से इस भवटवी से पार उतार देंगे जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को भी जलाकर राख कर देती है उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थिर भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनाष्ट कर देते हैं आगने की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आस्त्रय, मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगा अभ्यास में लगे हुए मनुष्य का आस्त्रय नहीं करन करते। उन विष्णु के प्रति जिनका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, जारे, उसको उतनी ही अधिक सुधि प्राप्त होती हैं। भगवान बासुदेव श्रीकृष्� सत्र भाव से उन गोविंद का आस्मन करता हुआ, दमघूस का पुत्र शिशपाल भगवान में ही लीन हो गया था। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से भगवान विष्णु प्रायण है, तो उसके विषय में क्या कहना, उसकी मुक्ति तो पहले से ही निश्चित हो जाती है। केवद्देशादपे गोविंदम्, दमघोसाद मजहस्मरण। शिसुपालो गतस्तत्तम किम्पुनस्तत्परायणह यस्मिन्यस्तमतिर्याति नरकं स्वर्गेपि यच्चिन्तने विज्णो यत्रनवा विसेस्त कथम अभिब्रह्मो पिलो कल्पह मुप्तिम्चेतसि संस्तितो जडधियाम Punsaam dadad, yadayam kimchitram ydäyäm, prayati viläyhm, tattraajutee kiirtäte, tattraajutee kiirtäte.